ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 22 आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना का स्थान प्रार्थना सांसारिक और आध्यात्मिक एक पादरी ने एक छोटे लड़के से पूछा क्या तुम प्रतिदिन प्रार्थना करते हो लड़के ने उत्तर दिया नहीं श्रीमान कुछ दिन मैं कुछ नहीं चाहता बालक के लिए प्रार्थना का अर्थ भगवान से विभिन्न सांसारिक वस्तुएँ मांगना है जिस तरह वह अपने माता पिता से विभिन्न वस्तुएं मांगता है उसी तरह वह भगवान से भी मांगता है बालकवत प्रार्थना करने की धारणा प्राय लोगों में प्रौढ़ावस्था तक बनी रहती है लोग भगवान को एक महान वरदाता समझते हैं वे उससे बहुत सी वस्तुएं मांगते रहते हैं और यदि उनकी ये प्रार्थनाएँ पूर्ण नहीं होती तो वे भगवान के अस्तित्व में ही संदेह करने लगते हैं आजकल यह भयानक युद्ध हो रहा है जर्मनी इटली इंग्लैंड अमेरिका इन युद्धरत देशों में लोग अपने राष्ट्र की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ तक कि ईसाई धर्म समुदाय भी विभक्त हो गया है तथा तो पादरी और धर्माचारीकरण भगवान से अपने अपने राष्ट्र का पक्ष लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन लोगों ने भगवान को क्या समझ रखा है आसमान में बैठा पृथ्वी के लोगों के प्रति पक्षपाती अत्याचारी शासक जो लोगों की लोभ और घृणा की मनोवृत्तियों के साथ खेल रहा है सिकंदरिया के प्रथम ईस्वी के यहूदी दार्शनिकुडास के मतानुसार भगवान परम पवित्र और समस्त मंगल का मूल है तथा जल पदार्थ अशुभ का कारण है ईश्वर तथा पूर्ण शुभ को पुनः प्राप्त करना मानव का लक्ष्य है यह मत ईसाई धर्मशास्त्र में प्रमुख स्थान रखता है अशुभ की सत्यों का शैतान के रूप में मूर्तिकरण किया गया है मूर्तिकृष शुभ और अशुभ का यह दैतात्मक सिद्धांत पारसी धर्म से आया है ईसाई मतानुसार ईसा मसीह ने अशुभ पर विजय प्राप्त की है हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर शुभ और अशुभ दोनों से परे हैं जो माया के राज्य में हैं ईश्वर पूर्ण चैतन्य तथा आनंद स्वरूप है वह अनंत सत्स्वरूप है सृष्टि और संहार सुख और अशुभ माया शक्ति संज्ञ एक ही शक्ति के दो रूप हैं इन शक्तियों की गतिविधि मानव की सहजता प्रवृत्तियों से संबंधित रहती है मानव की विद्या एवं अविद्या नामक दो प्रवृत्तियां हैं विद्या पवित्रता अनाशक्ति भगवत भक्ति और ज्ञान रूप में अभिव्यक्त होती है अविद्या की अभिव्यक्ति मोह निष्ठुरता स्वार्थपरता कामुकता आदि के रूप में होती है ये प्रवृत्तियाँ मानव की आत्मा से जुड़ी रहती हैं और उनके जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों के फल स्वरूप होती है यही मानव के दायित्व का प्रश्न उठता है वह अधर्म संयक विद्या पथ का चयन कर परमात्मा के निकट से निकटतर पहुँच अंत में भगवत कृपा से शुभा शुभ दोनों का अतिक्रमण कर सकता है अथवा अविद्या या अधर्म का मार्ग चुनकर भगवान से दूर हटकर दुख के बोझ को अधिकाधिक बढ़ा सकता है शुभाशुभ से परे होते हुए भी भगवान मानव जाति के कल्याण के लिए मानव के रूप में अवतरित होता है अवतार मानव जाति को अपने आधार निज धाम अनंत परमात्मा तक वापस जाने की एक नई साधना पद्धति प्रदर्शित करता है भगवान सभी प्राणियों का अंतर्यामी साक्षी है आत्मा की परम आत्मा का अनुसंधान ही आध्यात्मिक जीवन कहलाता है प्रार्थना इस अनुसंधान का एक उपाय है प्रार्थना हमें भगवान के निकट ले जाती है वह हमारी अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते हैं लेकिन जैसा श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं प्रार्थना आंतरिक होनी चाहिए प्रार्थना में हृदय और बुद्धि एक होने चाहिए भगवान हमारी प्रार्थना को इस तरह जिस तरह से पूर्ण करते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी हो कई बार लोग यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या श्रेयस्कर है अतः यह अच्छा ही है कि उनकी बहुत सी स्वार्थपरक सांसारिक प्रार्थनाओं का कोई उत्तर ही नहीं मिलता यदि भगवान सभी लोगों की सभी प्रार्थनाएँ पूर्ण कर दे तो दुनिया अस्त हो जाएगी और प्रत्येक जीवित व्यक्ति पागल हो जाएगा एक बालक ने अपने नियमित रात्रि प्रार्थना के बाद भगवान से कहा फूलों को शीतकाल में ताजगी प्रदान करने के लिए सुंदर हिमपात भी करो उसके बाद उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही इस बार मैंने भगवान को मूर्ख बनाया है मैं तो वस्तुता फिसलने के खेल के लिए हिम चाहती हूँ इस तरह की प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता प्रार्थना के साथ श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है भगवान सभी अवस्थाओं में हमारे एकमात्र शरण हैं ऐसी आस्था होने पर ही प्रार्थना प्रभावशाली होती है दो व्यक्ति एक खुली नौका पर सागर में भटक रहे थे उनमें से एक ने जो बड़ा पियक्कर था भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु मेरी रक्षा कर दो मैं अब कभी शराब नहीं पीऊँगा उसके साथी ने सलाह देते हुए कहा जरा ठहरो ऐसी प्रतिज्ञा न करो मुझे एक जहाज़ आता दिखाई दे रहा है प्रार्थना करते समय तो लोग इस तरह सोचते हैं लोग भय चिंता अथवा आशंका के कारण प्रार्थना करते हैं आदि मानव प्रकृति की विभिन्न सत्यों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता था जुलू आदिवासी उपासक भगवान को डर दिखाता हुआ कहता है मेरी बात सुनो नहीं तो मैं तुम्हें बिच्छू बूटी खिलाऊँगा आध्यात्मिक भाव संपन्न व्यक्ति हृदय के अंतस्थल से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना उसकी आत्मा की मुमुखा की दे होती है सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय भगवत इच्छा के प्रति अपने को समर्पित कर देता है उसकी प्रार्थना सत्यलोक के लिए होती है लाखों हिंदुओं द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली गायत्री नामक प्रसिद्ध पुरातन हिंदू प्रार्थना एक अत्यंत उदात प्रार्थना है तीनों लोगों को आलोकित करने वाली परमात्मा की उत्कृष्ट महिमा का हम ध्यान करते हैं वह हम में आध्यात्मिक प्रज्ञा जागृत करे ध्यान सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टतम प्रार्थना है जिसमें मन निरच्छिन्न रूप से गहरी निस्तब्धता में परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है स्वामी विवेकानंद जब किशोरावस्था में थे तब उनके पिता का अचानक देहांत हो गया उनकी माता अनेक बच्चों और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का भार उन पर आ पड़ा परिवार के भरण पोषण के सम्मानजनक उपाय को पाने के उनके सभी प्रयास विफल हुए अंततः विपदग्रस्त हो वे अपने प्रिय गुरु श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे और अपने लिए जगन माता से प्रार्थना करने का अनुरोध किया लेकिन त्यागमूर्ति श्री रामकृष्ण ने युवक से कहा स्वयं मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना करो वे तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगी मां जगदम्बा के समक्ष उपस्थित होने पर युवक विवेकानंद को मां के दैवी स्वरूप का तथा उनकी चैतन्य सत्ता का अनुभव हुआ वे अपने पारिवारिक तथा सांसारिक मामलों को पूरी तरह भूल गए और मां जगदम्बा से पुनः पुनः भक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करने लगे श्री रामकृष्ण के पास लौटने पर ही उन्हें अपनी गलती का पता चला श्री रामकृष्ण ने उन्हें पुनः माँ जगदम्बा के पास भेजा लेकिन स्वामी विवेकानंद पुनः ज्ञान और भक्ति के लिए ही प्रार्थना कर सके ऐसा कई बार हुआ अंत में श्री रामकृष्ण को उन पर दया आई और उन्होंने उन्हें, उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके परिवार के सदस्य को जीवन की अल्पतम आवश्यकताओं का अभाव नहीं होगा यह घटना हम सभी के लिए शिक्षाप्रद है हमें केवल भक्ति शक्ति और शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए यह है आध्यात्मिक प्रार्थना इसके अनेक रूप हो सकते हैं लेकिन इन सभी का उद्देश्य जीव को परमात्मा के निकट ले जाना है आध्यात्मिक प्रार्थना वास्तविक ध्यान की प्रथम सीढ़ी है हिंदू धर्म में आध्यात्मिक प्रार्थनाएं सभी धर्मों और सभी कालों में भक्तों और साधकों ने अपने आंतरिक अभिलाषाओं और श्रेष्ठ भावनाओं को स्तवों स्त्रोत्रों एवं प्रार्थनाओं के माध्यम से स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रदान की है कभी कभी वे प्रेमपूर्ण पूर्ण हृदय से चिंता और आकांक्षा रहित हो उच्च भावास्था में वितरण करते हुए प्रार्थना और भजन करते हैं लेकिन अधिकांश क्षेत्र में अपनी ससीमता और अपूर्णता का बोध अथवा दुख और असहायता का बोध शांत और संघर्षरत जीवों को सांत्वना और सहायता के लिए सर्वशक्तिमान और नित्य पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना करने को बाध्य करता है जैसा श्री कृष्ण श्रीमद्भगवद गीता में कहते हैं आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं आध्यात्म प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए भक्ति और प्रेम के अतिरिक्त के कारण भगवान का भजन ध्यान और गुणगान करना स्वाभाविक है लेकिन दूसरों की बात अलग है संसारिक समस्याओं के थपेड़ा अथवा पाप बोध के कारण तथा मानव सहायता की व्यर्थता को जानकर आर्थ व्यक्ति सुरक्षा और आश्रय के लिए भगवान को पुकारता है सुखानवेसी व्यक्ति अर्थात ही समस्त मानवीय प्रयासों को निष्फल जानकर अपनी असमर्थता के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की ओर देखता है जिज्ञासु सांसारिक समस्याओं अथवा अलौकिक वासनाओं द्वारा उद्विग्न नहीं होता लेकिन वह हृदय के अंतस्थल में एक आंतरिक विपासा ससीमता की एक पीड़ा एक रिक्तता का अनुभव करता है जिसे संसार की कोई भी वस्तु दूर नहीं कर सकती उसकी आत्मा एक उच्चतर जीवन के लिए व्याकुल होती है और अपने अनुसंधान के दौरान वह शांति और आनंद के उच्च परमात्मा के निकट पहुँचता है नितान्त असहाय होकर ये सभी प्रकार के भक्त भगवत कृपा और सहायता की याचना करते हैं अतः भगवान की उनको स्वाभाविक रूप से आवश्यकता है और यह आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि अनिश्वरवादी भी असमर्थता और निराशा के क्षणों में सर्वशक्तिमान परमात्मा को सांत्वना और आश्रय के लिए पुकारते हुए देखे जाते हैं हे भगवान यदि तुम हो तो मेरी आत्मा की यदि मेरी आत्मा हो तो उसकी रक्षा करो तथा कथित अनिश्वरवादी की आपातः हास्यास्पद प्रतीत होने वाली इस प्रार्थना में एक महान सत्यनिहित है जो धर्म मनोविज्ञान के सहृदय उदार हृदय अध्येता को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता एक अनिश्वरवादी भी कभी कभी जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता एक आध्यात्मिक साधक को इसका बहुत कटु अनुभव होता है और वह हृदय से भगवान की सहायता के लिए पुकार उठता है आयुर्दस्यति पश्यता प्रदीद्या यौवनम प्रत्यानर्दिवसा कालो जगत भंग जगद लक्ष्मीस्तूस्तरंग भंगचपला विद्युल दीविता तन्मा शरणागत शरण रक्ष रक्षाधुना अर्था भगवन् प्रतिदिन आयु नष्ट होती दिखाई देती है यवन क्षय होता है बीते दिन वापस नहीं आते काल जगत का भक्षक है लक्ष्मी जल की तरंग के समान क्षण स्थायी है और जीवन भी विद्युत की चमक के समान क्षणिक है अतः हे शरणदाता वो शरणागत की अभिरक्षा कीजिए